रास्टी ये शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत की केन्री ये शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा दो के छात्रों के लिए कारिक्रम हतेली और कलाई बच्चो एक दिन सुभाः राजू जागा तू उसे लगा घर में घी की खुशबू फैली हुई है वो दौड़ कर रसोई में गया मां चूल्हे के सामने बैठी कढ़ाई में कुछ तल रही थी वो पराठ में गुथा हुआ आटा लेकर उसे हथेली पर रख कर गोली बना रही थी फिर आटे की गोली को हथेलियों से दबाकर कढ़ाई में डाल रही थी कढ़ाई में गोल-गोल कुछ चीज तैर रही थी मां गोल चीज को छेद वाली करची से निकालकर थाली में रखती जा रही थी राजू कुछ देर मां की हथेलियों के बीच फैलती आटे की गोलियों को देखता रहा फिर बोला मा तुम क्या बना रही हो राजू बेटा मैं पूरियां बना रही हूं जाओ जल्दी से नहा लो आज रक्षा बंधन है राखी है राजू बहुत हैरान हुआ और उसने मा से पूछा मा रक्षा बंधन क्या होता है अरे पगले आज के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं जाओ अब जल्दी से नहा लो राजू नहाने के लिए चला गया जब वो नहा धोकर लौटा तो मां ने उसे नए-नए कपड़े पहनाए अब राजू ने ध्यान से मां को देखा आज मां ने भी नए-नए कपड़े पहने थे मां की हथेलियों में मेहंदी रची थी कलाई लाल और हरी चूड़ियों से भरी हुई थी बापू भी नए-नए कपड़े पहनकर तैयार थे राजू ने बापू से पूछा बापू तुम किसको राखी बांधोगे अरे पगले मुझे तो तेरी बुआ ने राखी भेजी है राजू कुछ बोलने ही वाला था कि उसके मामा जी आ गए मामा जी ने राजू को बहुत प्यार किया और उसे मिठाई का डिब्बा दिया मां ने मामा जी की कलाई पर राख़ी बांदी माथे पर दिलत लगाया और उनकी हथेली पर नार्यल रख दिया मामा जी ने मा की हथेली पर रुपए रख़े फिर सब लोगों ने मिठाई खाई <laughs> मिठाई खाकर राजु बाहर आया बबलू छगन इ� विजय रामू सभी गली में खेल रहे थे राजू ने देखा सभी की कलाइयों पर रंग बिरंगी चमकीली राखियां बंधी थी उसने अपनी कलाई को देखा उसकी कलाई खाली थी राजू दौड़कर अपने घर में चला गया अंदर मां बाबू और मामा जी बैठे थे राजू ने देखा बापू ने बुआ की भेजी राखी कलाई पर बांधी है उसने मां से पूछा मां मामा जी को राखी तुमने बांधी है बापू ने भी राखी पहनी है मेरी राखी कहां है राजू की बात सुनकर मां कुछ परेशान हो गई राजू की कलाई पर राखी कौन बांधता उसकी तो कोई बहन थी नहीं लेकिन मामा जी ने राजू और मां की परेशानी चुटकियों में दूर कर दी वे बोले अरे तुम्हारे छगन काका की बेटी रामी तुम्हारी बहन है जाओ उसे यहां बुला लाओ राजू दौड़कर रामी के घर गया रामी चुपचाप अपनी मां के पास बैठी थी उसका कोई भाई नहीं था राजू दरवाजे से ही चिल्लाया रामी रामी चलो मेरे घर तुम मुझे राखी बांधने क्यों नहीं आई रामी की मां ने रामी से कहा अरे रामी जाओ अपने भैया को राखी बांध आओ राजू और रामी खुशी खुशी राजू के घर की ओर दौड़ चले घर पहुंचने पर राजू की मां ने रामी से कहा <laughs> बेटी रामी जरा अपना हाथ फैलाओ रामी ने हाथ फैला दिया मां ने रामी की हथेली पर एक सुंदर राखी रख दी रामी ने राजू की कलाई पर बांध दी फिर उसने राजू के माथे पर तिलक लगाया और मां से नारियल लेकर राजू की हथेली पर रख दिया मां ने दोनों की हथेलियों पर मिठाई रख दी राजू ने अपनी कलाई रामी को दिखाई और चिढ़ाता हुआ बोला मेरी कलाई पे राखी तुम्हारी कलाई खाली मेरी कलाई पे राखी तुम्हारी कलाई खाली <laughs> रामी ने भी हंसकर कहा मेरी कलाई पे चूड़ियां और हथेली में लाल मेहंदी तुम्हारी हथेली खाली तुम्हारी हथेली खाली फिर दोनों भाई बहन हंसते हुए खेलने चले गए और बच्चों अब सुनो एक गीत पंजो के बल उचक उचक कर लगे कूदने पंजो के बल पर पंजों के बल फिर से कूदे पंजों हम लोग एक खेल खेलेंगे हम जिसमें केवल हाथों से इशारा करना है हम देखो पहले मैं कुछ बोलूंगा हम उसके बाद तुम उसे दोहराओगे ठीक है हां ठीक है, थीक है, थीक है, थीक है, थीक है। आ, अच्छा देखो फिर उस कविता में जो कहा गया होगा आज वो काम करेंगे हम्म लेकिन एक बात याद रहे ये पूरा खेल अपनी जगह पर बैठे-बैठे ही खेला जाएगा हां तो शुरू करें हां शुरू कीजिए राजा मंत्री में छिड़ी लड़ाई राजा मंत्री में छिड़ी लड़ाई वे वार पर वार चल कर हम भी हाथ बढ़ाएं खूब चलाएं तलवार हाँ हाँ हाँ हाँ <laughs> हाँ खूब चलाएं तलवार चला के दिखाओ बच्चो हाँ तलवार चला के दिखाओ हां ठीक <laughs> और बच्चों अगली कविता दूध पिए गरमा गरम दूध पिए गरमा गरम घी खाएं खालिस मोटी तगड़ी पहलवान जी रोज करें तेल मालिश अरे बच्चों करें तेल मालिश हा हा बताओ कैसे करेंगे तेल मालिश हां ठीक <laughs> अच्छा अगला खेल बादल कर जी आधी आई बादल गर्जे आधी आई खो बरसी बर्खा कैसे अब हम बाहर जाएं बैट कर काते हैं चर्खा हा? हाँ हाँ हा, हा, हा, बैट कर काते हैं चरखा हां काट के दिखाओ कैसे काटते हैं चरखा हां <laughs> अच्छा बच्चों खेल खत्म पैसा हजाम अब हम चलते हैं अच्छा नमस्कार